एरियट टब मैन मैरिंड में एक दास लड़की एक छह साल की दास लड़की इतनी बड़ी समझी जाती थी कि उसे काम पर लगाया जा सकता था इसलिए 1826 में नन्नी एरामिंटा अपनी माँ से अलग कर दी गई और उसे घर के काम पर लगा दिया गया अगर वह धीरे काम करती तो उसे पीटा जाता था उसकी माँ हैरियट और उसके पिता बैन उसकी कोई सहायता न कर सकते थे जो दास शिकायत या झगड़ा करता उसे बेच दिया जाता था मैरीलैंड के एक फार्म में एक दास के लिए जीवन कठिन था लेकिन अन्य जगहों पर में स्थिति और भी भयंकर थी एरामिंटा की माँ कभी कभी कहा करती थी आदेश का पालन किया करो और घमंड करना बंद करो अन्यथा तुम्हारा स्वामी तुम्हें दक्षिण में बेच डालेगा और वहां लोग तुमसे इतना काम लेंगे कि तुम मर जाओगे लेकिन उनकी बात सुनकर एरामिंटा उन्हें गुस्से से देखती वह एक विद्रोही लड़की थी उन दिनों अमेरिका में उत्तर के प्रदेशों में दास मुक्त किए जा रहे थे लेकिन दक्षिण में नहीं दक्षिण में कपास और धान की खेती के लिए दासों की आवश्यकता रहती थी उत्तर के प्रदेशों में जो लेखक और पादरी दास प्रथा का विरोध कर रहे थे उन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई लेकिन दासों के स्वामियों ने कहा कभी नहीं और इस तरह देश एक राष्ट्रीय परिणाम स्वरूप तीस वर्षो बाद अमेरिका में एक भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया इस बीच कई दास स्वतंत्रता के सपने देख रहे थे जब वो तेरह वर्ष की थी एरामिंटा ने एक दास को भागने का प्रयास करते देखा उस समय वो एक भयंकर एक भंडार में थी आदमी ने चिल्लाकर उसे और मरते मरते बची इस चोट के कारण शेष जीवन काल में उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे बड़े होने पर एराम को लोग उसकी माँ के नाम है लगे वह सिर्फ पांच फुट लंबी थी परंतु वो एक पुरुष के समान शक्तिशाली थी वह लकड़ी काटती थी कि तो मैं कटाई करती थी और अपने स्वामी के लिए एक पुरुष के बराबर काम करती थी सन 1844 में उसका विवाह जॉन टबमैन के साथ हुआ जो एक मुक्त अश्वेत था वह भी अपनी स्वतंत्रता का सपना देखती थी लेकिन उसे पता चला कि तीन भाइयों सहित उसे दक्षिण में बेचा जाने वाला था भूमिगत रेल रोड यानी अंडरग्राउंड रेल, रेल रोड उसके पति ने उसकी कोई सहायता न की लेकिन उसने सुना था कि एक भूमिगत रेल रोड थी जो दासों को स्वतंत्रता की ओर ले जाती थी उसने समझाया कि यह ऐसी रेल थी जो भूमि के अंदर चलती थी उसने निश्चय किया कि वह इस रेल का पता लगाएगी और उस पर सवार होकर उत्तर की ओर जाएगी हैरियड टबमैन के भाइयों ने भी उसके साथ भाग जाने का सोचा लेकिन बाद में वो भयभीत हो गए वह वापस लौटा है, लेकिन वह भाग गई उसने एक ऐसी दयालु श्वेत महिला के घर में शरण ली जिसने कभी उसकी सहायता करने का वचन दिया था भूमिगत रेल रोड कोई सच की रेल नहीं है उस महिला ने हैियट को बताया यह तो कई घरों की श्रृंखला है हर घर का स्वामी दास प्रथा से घृणा करता है ये लोग तुम्हें शरण देंगे और फिर उत्तर की ओर जाने वाले मार्ग पर रखा भोजन दिया कुछ लोग अपनी घोड़ा गाड़ियों में छिपा कर उसे उत्तर की ओर ले गए अंतत वह पेंसिल्वेनिया पहुंच गई जहां दास प्रथा नहीं थी सूर्य उदय हो रहा था यह अनुभव करने के लिए वो अभी भी यह अनुभव करने के लिए कि वह अभी भी वह वही व्यक्ति थी उसने अपने हाथों को देखा हाँ वह अभी भी हैरियड थी लेकिन वह अब वह स्वतंत्र थी बाद में उसने बताया मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग लोक में पहुंच गई थी मैं अंततः मुक्त हो गई थी अपने लोगों की हजरत मूसा हैरियड अपने उन संबंधियों को नहीं भूली जो पीछे छूट गए थे और जो अभी भी ताश थे वह एक होटल में काम करने लगी और पैसे बचाने लगी उसकी योजना थी कि वह मैरीलैंड वापस जाएगी और जो पीछे रह गए थे उन्हें मुक्त कराएगी रेट को पता चला कि उसकी बहन का परिवार बिकने जा रहा था सासियों के कुए लोगों ने पति पत्नी और दो छोटे बच्चों को दासों के बाड़े से छुड़ा लिया हैरेट उनसे बाल्टीमोर में मिली और भूमिगत रेल रोड में यात्रा करने में उनकी सहायता की और वह सब स्वतंत्र हो गए भगोड़े दासों को लेकर एक कानून अठारह में बनाया गया अब भगोड़े दास उत्तर के प्रदेशों में भी सुरक्षित न रहे इस कानून के अंतर्गत उन्हें कैद किया जा सकता था उनकी सहायता करने वाले लोग भी कैद किए जा सकते थे लेकिन भूमिगत रेल रोड बंद न हुई बस इसके स्टेशन कनाडा तक बढ़ गए हैरियड फिर वापस गई और अपने भाई और दो अन्य लोगों को उसने मुक्त किया फिर अठारह में वो अपने वो अपने पति को मुक्त कराने के लिए आई लेकिन उसने दूसरा विवाह कर लिया था और उसने उत्तर की ओर जाने से मना कर दिया हैरियड बहुत अपमानित और दुखी हुई लेकिन खतरों से भरे दासों के प्रदेश की अपनी यात्रा वह व्यर्थ नहीं गवा सकती थी उसने कुछ अन्य दासों को इकट्ठा किया और उन्हें कनाडा ले आई आने वाले वर्षों में इस प्रकार कई दासों को मुक्त कराकर वह कनाडा ले गई भूख और मौसम की मार सहते सहते वह लोगों के घर से दूसरे घर ले जाती और इस तरह वह सैकड़ों मील दूर कैनेडा पहुंचते दास उसे मूछा बुलाते क्योंकि वह उन लोगों के लिए उन पैगंबर समान थी जो इसराइल के लोगों को इजिप्त से बचाकर उनकी प्रोमिस्ड लैंड में ले आए थे दासों के स्वे कार्यो ने उसे पकड़ने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी जो कोई उसे पकड़ने में सफल होता उसे चालीस हजार डॉलर का पुरस्कार मिलता लेकिन उसे कोई भी पकड़ ना पाया वह कहा करती थी कि संकट के समय ईश्वर उसकी सहायता करते थे हरियट स्वयं भी छल और छदेश में बहुत कुशल थी अगर कोई दास भयभीत होकर घर वापस जाना वापस जाना चाहता तो वो अपनी पिस्तौल निकाल लेती और कहती मुक्त हो जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ वह जानती थी कि अगर कोई दास वापस चला गया तो श्वेत लोग उसे भूमिगत रेल रोड का भेद बताने के लिए बाध्य दे कर देंगे लेकिन कोई दास वापस नहीं गया उसने दक्षिण के 19 चक्कर लगाए और लगभग 300 पुरुषों महिलाओं और बच्चों को बचाकर मुक्त कराया वह कहती थी अपनी रेल को मैं भी मैं कभी गलत रास्ते नहीं ले गई मैंने कभी कोई यात्री नहीं खोया गृह युद्ध की वीरांगना हैरेट अपने माता पिता को मुक्त कराने में भी सफल हो गई लेकिन तब भी दक्षिण में अनेक दास दैनीय दशा में जीवन बिता रहे थे कई लोग यह मानने लगे थे कि दास प्रथा का अंत रक्तपात से ही होगा अमेरिका में अठारह सौ में गृह युद्ध शुरू हो गया था आरंभ में राष्ट्रपति लिंकन दास प्रथा का खुलकर विरोध करने से हिचक रहे थे लेकिन यूनियन सेना ने दासों और मुक्त हुए दासों को सेना में भर्ती करने में कोई संकोच नहीं किया पोर्ट रॉयल दक्षिण कैलिफोर्निया में हैरिड टबमैन भी युद्ध में भाग लेने के लिए आगे आई शुरू में उसने कैंप अस्पताल में नर्स का काम किया बाद में उस स्थान के दासों के गुरीला दस्ते बनाने का काम उसे सौंपा गया उसने यूनियन सेना के लिए एक गुप्तचर और स्काउट का काम किया दो जून अठारह को उसने तीन सैनिकों की उस टुकड़ी का पथ प्रदर्शन किया जिसने कम्बाही नदी पर धावा बोला उस हमले की वास्तविक नायक वह थी इस धावे में यूनियन सेना ने शत्रु सेना का भंडार नष्ट कर दिया और 800 दासों को मुक्त किया पूर्व के समाचार पत्रों में इस कारनामे का वर्णन छपा और वह प्रसिद्ध हो गई जब अठारह में युद्ध समाप्त हुआ वह एक अस्पताल में काम कर रही थी और मुक्त दासों की सेवा कर रही थी थकी मांदी वह ऑबर्न न्यूयॉर्क चली आई जहाँ उसके माता पिता रहते थे संविधान के तेरहवें संशोधन द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स में दास प्रथा सदा के लिए समाप्त कर दी गई लेकिन हैरिट ने देखा कि अश्वेत तब भी गरीब और अशिक्षित थे और गरीब अश्वेत के लिए जिसे किसी प्रकार की मदद चाहिए थी उसने अपने घर के द्वार खोल दिए बाद में उसने वृद्ध और असहाय लोगों के लिए एक विश्राम घर बनाया जो वृद्ध और बीमार उस पर निर्भर थे उनकी सहायता करने के लिए वह सब्जियां बेचती थी हैरिट टबमेन का निधन दस मार्च उन्नीस को हुआ पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हुआ समा